सितारे छत्तीसगढ़ के जय छत्तीसगढ़ जय जोहार आज इस क्रम में हमारे साथ है एक एक रुपए जोड़कर समाज की सेवा करने वाली सीमा वर्मा सवार लू। कोई इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अपनी परवरिश माहौल घटनाओं दुर्घटनाओं के बीच पलता बढ़ता हुआ अपनी एक खुद की सोच विकसित करता जाता है और उसकी ये सोच उसके भविष्य उसके कैरियर की ओर उसको प्रशस्त करती चली जाती है पिछले दिनों हम मिले एक 25-26 साल की लड़की सीमा वर्मा से उसमें सामाजिक कार्यो के प्रति विशेष रुझान दिखाई दिया मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं, बट इसके साथ साथ बचपन से ही मुझे लोगों की मदद करने का ये जुनून रहा है इस उम्र में ये जुनून क्यों? हमें जरा आश्चर्य हुआ एम यानी मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही हैं सीमा इनसे हमने इस बात का कारण जानना चाहा, तो उन्होंने एक घटना बताई जब मैं, मैं ग्रेजुएशन लेवल पे थी तब मेरे एक फ्रेंड थे 95 फाइव परसेंट थी तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी तो मुझे समझ में आया कि क्यों ना उसे हम ट्राई साइकिल दिलवाए तो उसके लिए मैं कॉलेज प्रशासन के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद ही जाइए शॉप पे पता कीजिए और फिर हमें बताइएगा फिर हम सोचते हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया फिर मैंने कहा ठीक है चलो मैं दो तीन शॉप्स में गई तो सबने कहा यहाँ नहीं मिलेगा यहाँ प्रोवाइड ही नहीं है फिर एक पंचर वाले से जाके पूछा मैंने कि भैया इन सब के अलावा कोई शॉप है क्या तो उन्होंने कहा मैम आपको ऐसी क्या चीज चाहिए जो इतने बड़े बड़े शॉप छोड़ के आई है और आपको मिली नहीं तो मैंने उनका कहा कि एक्चुअली मुझे बैटरी से चलने वाली ट्रासकिल चाहिए थी और वो मुझे किसी को डोनेट करना था और कितने की आएगी वो तो उन्होंने कहा मैम छोटी मुँह बड़ी बात ये तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है तो मैं शॉक्ड की मैं यहीं पे हूँ इसी दुनिया में हूँ इसी जगह पे और मुझे पता ही नहीं कि मेरी सरकार क्या, क्या क्या कर रही है हमारे लिए देन मैंने उनसे पूछा कि अच्छा भैया ये बता दीजिए कि इसका प्रोसीजर क्या है मैं कैसे पहुँचू तो उन्होंने कहा मुझसे की कि पुनर्वासन केंद्र आप जाएंगी तो एक से दो महीने लग जाएंगे अगर आपको तुरंत उनको दिलवाना है तो आप एस सर या कमिश्नर सर के पास ही उनके पास डायरेक्ट अथॉरिटी होती है की कि वो किसी की भी मदद कर पाए समाज सेवा से रिलेटेड तो मैं उनकी बात को फॉलो किया मैंने और मैं गई और सच्ची में एक दिन के अंदर मैंने उनको प्रा साइकिल प्रोवाइड करा दिया सीमा ने जो चाहा वो एक दिन में पा लिया हालांकि समाज सेवा करना इतना आसान नहीं है लेकिन क्या सीमा के जीवन का ये टर्निंग पॉइंट था यस yes, वो मेरी जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि जब मैं घर पे आके सोची तो मुझे बहुत सेम फील हुआ कि मुझे कुछ पता ही नहीं है मैं कहाँ जी रही हूँ और मेरे जैसे न जाने कितने लाखों युवा है जिन्हें पता ही नहीं है की उन्हें करना क्या है हम हमेशा सोचते हैं कि हम ये करें हम वो करें हम ऐसा करें हम वैसा करें हम, करे, हम ये करेंगे लेकिन फिर क्या होता है दूसरे दिन वो बंद डब्बे में चला जाता है प्रोग्राम क्यों क्योंकि हम ये सोचते हैं हमारे पास अमाउंट नहीं है टाइम नहीं है सफिशियंट हम कैसे करें हमारे पास ग्रुप नहीं है हम अकेले हैं तो मुझे फील हुआ मैंने भी तो उस लड़की को अकेले ही दिलाया कौन था मेरे साथ तो क्यूँ ना मैं ये फील पूरी दुनिया को कराऊँ अपने यूथ को कराऊँ की हम अकेले ही सही एक कदम तो बिढ़ाए कारवा बनता चला जाएगा तो इस फील्ड में जाने के लिए अपने कैरियर को समाज सेवा की ओर मोड़ने के लिए आपने एमएसडब्ल्यू में एडमिशन लिया मेरा तो प्लानिंग था कि मैं एमएससी करूं क्योंकि बीएससी एस के स्टूडेंट रही हूं मैं फिर कहीं न कहीं ये ख्याल आया कि कहीं मेरे एजुकेशन की वजह से मेरा काम न टकराए और एजुकेशन ना टकराए और मुझे छोड़ना न पड़े फिर अचानक मुझे समझ में आये की तो क्यों ना एक टेक्निकली चला जाए पर इतफाक की बात यह है कि मैं काम कम्युनिटी डेवलपमेंट में कर रही हूँ और इंटर्नशिप एचआर में कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ उनकी मेंटेलिटी तो वो सोचते क्या है चाहते क्या है मैं उनको कैसे टेकल करूंगी कोई भी व्यक्ति जब इस तरह की सोच लेकर आगे बढ़ता है तो वो सफल हो ही जाता है सीमा ने जब इस तरफ अपने कदम उठाए तो किस तरह का काम शुरू किया किन लोगों के लिए उसने समाज सेवा का काम करने की शुरुआत की सबसे पहले मैंने सोचा कि लोगों को समझाया कैसे जाए ऐसे जाके समझाया जाएगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे और मेरी बातों को एक दो दिन में भूल जाएंगे फिर मेरे माइंड में आया कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है एक एक एक एक-एक रूपये एकत्र एक होकर वो एक लाख बन जाता है और वैसे बिखरा हुआ हो तो एक रूपये की कोई कीमत नहीं है घर के किसी कोने में पड़ा होता है तो क्यूँ ना मैं लोगो से एक एक रूपये कलेक्ट करूँ उनका तो कुछ नहीं जाएगा पर वो जो अमाउंट बनेगा उससे किसी का भला हो जाएगा और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो है वो हमारी शिक्षा की कंडीशन को दर्शाता है तो मैंने ये डिसाइड किया की उससे जो भी पैसे कलेक्ट होंगे उन पैसों को मैं एजुकेशन में लगाऊंगी तो इसके बाद सीमा ने शुरू किया लोगों से सिर्फ एक एक रुपए कलेक्ट करना लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही इस पर स्टार्टिंग में सब लोगों ने मुझे पागल कहा कुछ लोगों ने मुझे हाई प्रोफाइल भिखारी भी कहा बहुत हंसी आती थी बहुत बुरा भी लगता था सेम फील तो होता था क्यूँकी मेरे बैचमेट मुझे ये बोला करते थे फिर मैंने कहा कदम पीछे नहीं आ जब मैं प्रूफ कर लूंगी ना तब समझ में आएगा क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं इट्स पब्लिसिटी स्टंट तुम से दिखावा कर रही हो फिर जब अमाउंट कलेक्ट हुए फिर मैंने बच्चों की फीस भरी जो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते थे वो लोग मेरे क्लैपिंग करते हैं एक एक रुपए जमा करके बच्चों की फीस जमा करना सुनने में बहुत आसान सा लग रहा है लेकिन किन बच्चों की फीस जमा करने में कितना वक्त लगा ये भी जानते है सीमा ऐसी टेन ऑगस्ट टू से, से मैंने स्टार्ट करा था एक साल के अंदर में मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक लाख से ज्यादा लोगों तक पहुँच चुकी हूँ और उसी के अप्रोक्सीमेट अमाउंट भी कलेक्ट हुए हैं जो वो एक लाख लोग थे उन्होंने वो चार लाख लोगों तक मेरी बातों को पहुँचाया काफी लोग इस बारे में जानते हैं और बातें करते हैं विशेष देते हैं और अपने अपने एरिया में इसको अपनाते हैं इस फॉर्मूला को तो इन एक लाख रुपयों से सीमा ने किन बच्चों के लिए कितने समय तक के लिए फीस जमा करने की जिम्मेदारी ली है अभी मैंने 14 बच्चों का मैंने किया और एक अभी बच्चा अभी प्रोसेस में है और जिन बच्चों का मैंने फीस भरा था उनमें से कुछ बच्चे तो पास आउट हो गए बट जो बच्चे बचे उनका इस साल रिपीट मैंने भरा है तो जैसे कोई बच्चा सिक्स क्लास में पढ़ता है तो क्या उसकी सिर्फ सिक्स क्लास की फीस जमा करनी है नो मैम एक्चुअली वो सिक्स क्लास में है तो उसके ट्वेल्थ क्लास तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ऐसी स्थिति में एक प्रॉब्लम और है किन बच्चों का चुनाव करना है किन बच्चों की फीस जमा करनी है ये तय करना भी इतना आसान काम नहीं है मैं उन बच्चों की मदद करती हूँ जो वाकई में नीडी हैं, जो 25 परसेंट जो आरक्षण होता है स्कूलों में उसको हटा दिया जाए उसके बाद जो बचते हैं जी और वो पढ़ने में बहुत होनहार होनी चाहिए एक्टिव होने चाहिए लोग मुझे सजेस्ट करते हैं मैं जाती हूँ उनके घर पे उनकी इंक्वायरी करती हूँ उनके आसपास के लोगों से उनकी इंक्वायरी करती हूँ उनके रिजल्ट्स देखती हूँ और उनकी एक्टिविटीज देखती हूँ कि, कि वाकई में वो करना चाहते हैं या नहीं रिजल्ट तो सेकेंडरी है पहले वो बच्चा कितना एक्टिव है उसके अंदर कितना जुनून है तो जब मुझे समझ में आता दर्मा यह करता अकेली चली थी सीमा कारवा साथ होता चला गया लेकिन इनका कारवा कुछ अलग तरह का है ये क्या चाहती हैं? एक्चुअली मैम लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं बोलते हैं हम आपके साथ चलते हैं पर मेरा कहना है कि भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है आप अपने स्पेसिफिक जगह पे ही रह के आप ये काम कीजिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ आप वहाँ पे कीजिए जैसे क्या होगा कि ज्यादा कवर होगा और एक जगह हम सब इकट्ठा जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा उससे ज्यादा तो किसी संस्था के थ्रू चला रही हो या फिर पर्सनली ही ये काम कर रही हो ये पर्सनली मैं जी किसी संस्था के थ्रू नहीं है और पर्सनली इसलिए है क्योंकि मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ कि देखो हम जो सोचते हैं जो चाहते हैं हम कर सकते हैं सीमा का हम धन्यवाद करते हैं और साथ ही उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि ऐसे ही वो करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुँचे और करोड़ों करोड़ों रूपए जमा करके सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवारने में लगी रहे सितारे छत्तीसगढ़ के जय छत्तीसगढ़ जय जोहार प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रुप